संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व धृष्टदम्न अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम संजय ने कहा उस दिन जब पूर्वान्ह का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुत से रथ हाथी घोड़े पैदल और सवार मारे जा चुके तो पांचाल राजकुमार धृष्टद्न अकेला ही अश्वस्थामा शल्य और कृपाचार्य इन तीन महारथियों के साथ युद्ध करने लगा उसमें अश्वस्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को दस बाणों से मार डाला वाहनों के मारे जाने पर अश्वस्थामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से पर बाणों की वर्षा करने लगा धृष्ट को अश्वस्थामा के साथ भिड़े हुए देव सुभद्रानंद भी के बाणों की वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ उसने शल्य को पच्चीस कृपाचार्य को नौ और अश्वस्थामा को आठ बाणों से बिन्न डाला तब अश्वस्थामा ने एक शल्य ने दस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 लक्ष्मण को बिंध डाला लक्ष्मण ने एक बाण मारकर अभिमन्यु के धनुष को काट दिया यह देख कौरव पक्ष के वीरों ने बड़ा हर्षनाथ किया अभिमन्यु ने एक दूसरा अत्यंत सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया फिर वे दोनों एक दूसरे का वार बचाते और मारते हुए परस्पर त्यक्ष बाणों का प्रहार करने लगे तदनंतर अपने महारथी पुत्र को अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित देख दुर्योधन उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा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 उस समय आपकी सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखाई देता था जो सूरवीर अर्जुन का सामना कर सके जो जो सामने आता वही वही उनके तीखे बाणों का निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता था अब आपकी सेना के वीर चारों ओर भागने लगे तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने उत्तम शंख बजाए उस समय भीष्मी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा भगवान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 अतः इस समय तो सेना को समेट कर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है हमारे योद्धा थके और डरे हुए हैं अतः अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे महाराज आचार्य द्रोण से यह कहकर भीष्म जी ने आपकी सेना को युद्धभूमि से लौटा लिया इस प्रकार सूर्यास्त के समय आपकी और पांडवों की भी सेनाएं लौट आई